दरियाई घोड़े जितना भारी भार का सवाल एक खाली ठेले को धक्का देकर रोल करें मिट्टी से भरे ठेले को धक्का देकर रोल करें आप ठेले को रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मिट्टी से भरा है क्यों नहीं क्योंकि वो बहुत भारी होगा भारी का क्या मतलब है जैसे कीचड़ में फंसी कार को धक्का देना मुश्किल होगा वो बहुत भारी होगी आप किसी चीज़ को उठाने की कोशिश करते हैं पर आप उसे नहीं उठा पाते क्योंकि वो भारी होती है एक बड़े पत्थर की तरह भारी बालू के ढेर जितनी भारी क्योंकि वो भारी होती है एक दरियाई घोड़े जितनी हरी चीज वो होती है जिसे उठाना कठिन हो या जिसे हिलाना या धक्का देना कठिन हो लेकिन देखो यहाँ एक हाथी है वो लकड़ी का बहुत भारी तना उठाए है वो तना बहुत भारी लग रहा है लेकिन हाथी ने उसे इतनी आसानी से उठाया है जैसे वो एक तिनके जितना हल्का हो देखो यहाँ एक चीटी रेंग रही है वो रोटी का एक टुकड़ा खींच रही है वो रोटी का एक सूखा टुकड़ा है लेकिन चींटी उसे खींचने में कड़ी मेहनत कर रही है इसलिए वो एक टुकड़ा लोना एक भारी काम है क्या आप एक पेड़ के तने को उठा सकते हैं क्या आप एक रोटी के टुकड़े को ले जा सकते हैं यह एक बेवकूफ़ी का प्रश्न है बेशक आप एक रोटी के टुकड़े को उठा सकते हैं क्योंकि वो बहुत हल्का है क्योंकि कभी कभी एक रोटी का टुकड़ा अपने चेहरे पर गलती से चिपक जाता है और आप बिना कोई मेहनत कर उसे ढोते हैं लेकिन पेड़ का तना वो बहुत बड़ा होता है वो जंगल के एक विशाल पेड़ का तना है आप चाहें कितना जोर लगाए लेकिन उसे अपनी जगह से टच से मच नहीं कर सकते बिल्कुल भी नहीं हिला सकते हैं क्योंकि वो आपके लिए बहुत भारी है जो हल्का है हाथी के लिए वो आपके लिए भारी है जो आपके लिए हल्का है वो चींटी के लिए भारी है सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं। उसके हिसाब से ही आपको चीजें भारी या हल्की लगेंगी फिर हमें यह कैसे पता चलेगा कि, कि किसी चीज़ का असली भार क्या है और आपको यह कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ वाकई में हल्की है या भारी जब आप किसी वस्तु के भारी या हल्की होने की बात करते हैं तो आप उसके भार की बात करते हैं एक ग्राम एक निश्चित वचन है वजन है एक ग्राम भारी नहीं होता एक ग्राम काफी हल्का होता है इस वड़े का वजन पचास ग्राम होगा वो कोई बहुत भारी वज़न नहीं है आप एक वड़े को आसानी से उठा सकते हैं आप एक साथ कई सारे वड़े उठा सकते हैं अगर वो एक थैली में हो जिसमें सिर्फ वे गिरे नहीं और अगर आप बीस वड़े उठा रहे हैं और हर एक का वज़न पचास ग्राम है तो आप एक किलो का भार उठा रहे होंगे एक किलो एक ग्राम से कहीं अधिक भारी होगा जिस चीज़ का भार हजार ग्राम होगा वो एक किलो वजन की होगी यह जरूरी नहीं है कि वो वड़े ही हों वो चीज़ मूँगफली भेड़ का बच्चा या और कुछ भी हो सकती है लेकिन अगर इसका वज़न हजार ग्राम है तो एक किलो की ही होगी एक किलो चीनी एक किलो कॉफी आलू का पांच किलो का बोरा और आपका आपका वजन कितने किलो का है आपका वजन बीस बीस या तीस या चालीस किलो हो सकता है या शायद साठ किलो भी क्यों यदि आप भार साठ यदि आपका भार साठ किलो होगा तो आपका भार आलू के बारह बोरो के समान होगा आप देखने में आलू के बारह बोरो जैसे नहीं दिखेंगे लेकिन आपका वजन उनके बराबर जरूर होगा वजन किसी चीज़ के भारीपन या हल्केपन को बताता है वजन का चीज के आकार या रंग के साथ कुछ लेना देना नहीं होता वो चीज़ गोल या चौकोर, और ईंटों का ढेर या फिर सफ़ेद बालू हो सकती है एक किताब का भार एक बिल्ली के समान हो सकता है एक ध्रुवी बालू का वजन एक पेड़ के तने जितना हो सकता है और आपका भार आलू के बारह बड़े बोरो जितना हो सकता है यह मूर्खतापूर्ण लग सकता है लेकिन ऐसा ही होता है क्योंकि वजन का सरोकार किसी भी चीज़ के भारीपन या हल्केपन के साथ होता है आप कह सकते हैं अरे मुझे वजन से क्या लेना देना मुझे इससे क्या मतलब है कि कोई चीज़ कितनी भारी है या हल्की है मैं उसकी क्यों परवाह करूं? अगर मैं एक केक के टुकड़े को आसानी से उठा सकता हूं, तो मेरे लिए वो हल्की होगी अगर उसे उठाने में मुझे मुश्किल होगी तो मेरे लिए वो चीज़ भारी होगी मुझे पता है कि एक दरियाई घोड़ा भारी होता है लेकिन मैं किसी दरियाई घोड़े को भला क्यों उठाना चाहूँगा कभी कभी वजन करके चीज़ों का लेन आसान हो जाता है मान लीजिए कि आप स्टोर में जाते हैं और कहते हैं मुझे दस रुपये की कीमत की जेलीबींस दो तो दुकानदार क्या करेगा क्या वो गिनकर आपको चार या पाँच जलेबींस देगा क्या वो एक थैली में उन जेलेबींस को डालेगा और कहेगा यह रही दस रुपये की जेलेबींस नहीं वो उन्हें थैली में नहीं डालेगा वो उन जेलीबींस को तराजू पर तोलेगा नहीं वो अभी भी कम है फिर वो थैली में कुछ और जेलीबींस डालेगा ये रही दस रुपये की सौ ग्राम जेलीबींस वजन करके आप आसानी से चीज़ों की गिनती भी कर सकते हैं मान लीजिए कोई आदमी कोयला खरीदना चाहता है वो कहता है देखो मुझे अपने घर को गर्म करने के लिए आठ कोयले के टुकड़े चाहिए उन कोयले के आठ टुकड़े गिनने में पूरा एक दिन लगेगा इसलिए वो कहेगा मुझे एक टन कोयला चाहिए एक टन हजार किलो होता है एक टन बहुत भारी होता है एक टन हमेशा हजार किलो होता है इसलिए पूरे दिन कोयला गिरने की बजाय वजन के हिसाब से ही कोयला खरीदना ज्यादा आसान होगा किसी चीज के सौ ग्राम का वजन हमेशा सौ ग्राम ही होगा एक किलो का वजन हमेशा एक किलो ही होगा और हजार किलो कोयला हमेशा एक टन ही होगा चाहे इस पूरी दुनिया में उसे कोई भी उठाने की कोशिश करे